पूज्य स्वामी राजेश्वर जी महाराज वंदनिया माताओं संन्यासी वृंद एवं भक्तगुरु इस वर्ष की राम कथा का कि आज पूर्णा होती है भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से माता सीता का आश्रय लेकर पूज्य स्वामी जी ने हम लोगों को मानस की गंगा में अवगाहन कराया माता सीता के माध्यम से न केवल माताओं बहनों के लिए किंतु मनुष्य मात्र के लिए एक आदर्श चरित्र हम हमारे सामने रखा प्रतिवर्ष अपने प्रवचनों में वह हमारे जीवन के लिए कुछ न कुछ ऐसा उपदेश दिए आते हैं जिससे हम अपना जीवन गठन कर सकते हैं सारे देश में उनकी मांग है हमारी प्रार्थना प्रतिवर्ष स्वीकार करके गत तेईस चौबीस वर्षों से बल्कि उससे भी अधिक आत्मानंद जी महाराज के समय से ले तो लगभग तीस वर्षों से प्रतिवर्ष वो रायपुर आश्रम में आते हैं और कभी सात दिन कभी नौ दिन रामकथा कि गंगा में हमें अवगन कराते हैं इस बार भी कृपा पूर्वक उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इतनी व्यस्तता के बावजूद यहाँ आए यहां भी कई स्थानों पर उनको जाना पड़ता वहां गए और हमें कथा अमृत का पान कराया इसके लिए हम उनके और उनके साथियों के सदैव आभारी रहेंगे इसके साथ ही मैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर तथा रायपुर की धर्म प्रेमी जनता माताओं बहनों की ओर से राजेश्वरानंद जी को आगामी वर्ष भी आने का निमंत्रण देता हूँ उनसे आग्रह करता हूँ कि वो वर्ष के प्रारंभ में ही हमारे लिए सामान्यतः दूसरे वर्ष के जनवरी महीने में ये कार्यक्रम होता है तो सन 15 जनवरी में भी हमारे कार्यक्रम अपनी सूची में नौ दिन के कार्यक्रम जोड़ के रखें आप सब भक्तगण कष्ट करके यहाँ आते हैं इतनी असुविधाओं में भी आप राम कथा का पान करते हैं आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं आप लोगों के सहयोग से ही ये आश्रम चलता है और लोगों के सहयोग से ही ये कथा सफल होती है अब मैं आपके बीच में अधिक समय नहीं लूंगा और पूज्य पाठ राजेश्वरानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा उसके पूर्व आप लोगों को सूचना दे दूं आज पूर्णा होती है तो दोनों दरवाजों में इधर के छोटे दरवाजे और इधर के बड़े दरवाजे में जाते समय आपको थोड़ा सा प्रसाद दिया जाएगा तो कृपया व्यवस्थित ढंग से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर जाइएगा दोनों ही गेट में प्रसाद देने वाले सेवक रहेंगे वो आपको देते रहेंगे अब मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि जगत जननी माँ सीता के पावन चरित्र का आश्रय लेकर राम कथा की गंगा में हमें अवगाहन कराएं पूज्यपाद स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज धन्यवाद